तीसरा प्रश्न भगवान मैं प्रेम में मरा जा रहा हूं सिद्धार्थ मरो हे जोगी मरो मरो मरण है मीठा तिस मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख दीठा इसलिए तो यहां आए हो सिद्धार्थ मरने की कला सीखने और प्रेम में मरे तो पुरुज जीवन है प्रेम में मरे तो शाश्वत जीवन है प्रेम में मरे कि सब पा लिया प्रेम में मरने से बड़ी और कोई घटना नहीं सो कंजोसी ना करो तुम्हारे प्रश्न से ऐसा लग रहा है कि पूछ रहे हो कि बचाओ जैसे कि कोई नदी में डूब रहा हो चिल्लाता है मैं बचाने वाला नहीं मैं कहता हूं डूबो है डूबो जोगी डूबो ये मौका मच्छू को क्योंकि जो डूबे सो उबरे मैं बचाने को आने वाला नहीं क्योंकि बच के क्या करोगे बचे तो बहुत जन्मों से हो बच बच के क्या पाया अब जरा खोने की कला सीखो अब जरा दांव पर लगाओ सब प्रेम में मरना ही होता है प्रेम मृत्यु है अहंकार की अस्मिता की मैं भाव की प्रेम मृत्यु से भी बड़ी मृत्यु है वो महामृत्यु है इसलिए गोरख ने फर्क किया स मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख दी था ऐसे तो सभी मरते मगर इस तरह मरने से कोई दर्शन नहीं होता तिस मरनी मरो वह मरनी मरो जिस मरने से गोरख को दिखाई पड़ा वो कौन सी मरनी वो प्रेम की मरनी प्रार्थना में मरो प्रेम में मरो परमात्मा के मार्ग पर मरो धर्म मृत्यु की कला है तो तुम ये मत पूछो सिद्धार्थ इस तरह मत पूछो कि भगवान मैं प्रेम में मरा जा रहा हूं तो कुछ बुरा नहीं हो रहा है इलाज की चिंता ना करो और ये दर्द ऐसा है भी नहीं कि इसकी कोई दवा और ये दर्द ऐसा है कि जैसे जैसे दवा करोगे वैसा वैसा मर्च बढ़ेगा और मेरा काम यह है कि तुम्हारी बीमारी बढ़ाऊं। तुम दवा भी मांगते हो तो रंग बिरंगा पानी तुम्हें पिला देता हूं बाकी उसमें कुछ है नहीं वो सिर्फ सांत्वना है ठीक है सिद्धार्थ रखे रहो बोतलें भरोसा रहा आएगा मगर असली बात तो मरना है मरो फिर छोड़ो सब उस पर होनी हो सो हो फिर उसकी जो मर्जी उबारे तो उबार लेगा डुबाए तो डुबा देगा अपनी मर्जी को छोड़ देना ही मृत्यु है असली मृत्यु मधुर मधुर मेरे दीपक जल युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रतिपल प्रति प्रीतम का पथ आलोकित कर सौरभ फैला विपुल धूप बन मृदुल मोमसा गुलरे मृदुतन देव प्रकाश का सिंधु अपरिमित तेरे जीवन का अणु गल, गल पुलक पुलक मेरे दीपक जल सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुस्से ज्वाला कर्ण विश्व सलब सिर धुन कहता मैं हाय न जल पाया तुझ में मिल सिहर सिहर मेरे दीपक जल जलते नभ में देख असंख्यक स्नेह नित कितने दीपक जल में सागर का उर्जलता विद्युत ले गिरता है बादल विहस विहस मेरे दीपक जल द्रुम के अंग हरित कोमलतम ज्वाला को करते हृदयम वसुधा के जड़ अंतर में भी बंदी है तोपों की हलचल बिखर बिखर मेरे दीपक जल मेरी निश्वासों से सुभग बुझने का भय कर मैं अंचल की ओट किए हूँ अपनी मृद पलकों से चंचल सहज सहज मेरे दीपक जल सीमा की लघुता का बंधन है अनादितुमत घड़िया गिन मैं द्रग के अक्षय कोषों से तुझ में भरती हूँ आंसू जल सजल सजल मेरे दीपक जल तम असीम तेरा प्रकाश चि खेलेंगे ना वो खेल निरंतर, तम के में चित्र, अंकित करता चल सरल सरल मेरे दीपक जल तू जल जल जितना होता छह समीप आता छलना मैं मधुर मिलन में मिट जाना तू उसकी उज्ज्वल इसमत में घुल खेल मदिर मदिर मेरे दीपक जल युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रतिपल प्रीतम का पथ आलोकित कर सिद्धार्थ जलो मिटो गलो क्योंकि यही है उसे पाने का मार्ग यही है उसे पाने की एकमात्र विधि तुम जब तक हो वह नहीं तुम मिटे कि वह है पीड़ा तो होती है मिटने में घबराहट भी होती है डर भी लगता है मन कहता है कहां चल पड़े हो किस अज्ञात पथ पर लौट चलो वापस अपनी सुरक्षा में पर वापस वहां पाया क्या था वहां मिला क्या जिसके लिए वापस लौटना चाहते हो पीछे लौट कर भी मत देखना क्योंकि पीछे सिवाया राखों के और कुछ भी नहीं जो जगमग ज्योति जगाता रहता जग के कणकण में वह क्यों न करेगा क्रीड़ा मेरे भी व्याकुल मन में आशा है एक दिवस तो चमकेंगी किरणें उज्जवल तब तक लहरों पर तरणी ते, ते रहने दूं अविरल कबराओ मत अगर दूसरा किनारा ना भी दिखाई पड़े और पुराना किनारा दिखाई पड़ना भी बंद हो जाए लगे कि भटक गया लगे कि मिटने लगा लगे की डूबी अब ये मेरी नौका फिकिर मत करना जो जगमग ज्योति जगाता रहता जग के कणकण में वह क्यों ना करेगा क्रीड़ा मेरे भी व्याकुल मन में वो जो चांतारों को चला रहा है वो जो छिपा है वृक्षों की हरियाली में फूलों के रंगों में वो जो व्याप्त है हवा के कणकण में वह तुम्हें भी संभालेगा कोई और हाथों की आवश्यकता नहीं मैं भूल न जाऊं उसको जग आंखों से हट जाए उसका ही प्रेम निरंतर यह जीवन तरी चलाए मैं अपनी अभिलाषाएं करती हूं उसे समर्पित सौंपे देती हूं सुख दुख सब पाप पुण्य चिर अर्जित सब सौंप दो से पाप भी पुण्य भी सब सौंपदो से ज्ञान भी अज्ञान भी सब सौंपदो से जीवन भी मृत्यु भी और उसी क्षण क्रांति घट जाएगी जब तक कुछ भी बचाओगे रत्ती भर भी बचाओगे तब तक क्रांति नहीं घट सकती सौ प्रतिशत पर ही क्रांति घटित होती सब घड़ी है मृत्यु की घड़ी मरण की बेला है क्योंकि मरण की बेला जागरण की बेला है मरण को आत्मसात कर सको तो जागरण बन जाए अगर घबड़ा जाओ भाग जाओ तो फिर नींद है फिर वही पुरानी नींद फिर वही पुराने दुख स्वप्न निसी के आंचल से मूढ़क जग शिशु है सोने वाला पर पिला रहा मुझको कोई जागृति का प्याला जब मून पलक देखेगा जग सुख के सपने प्यारे क्या सुने में बैठूंगी मैं व्याकुल गिनती तारे विश्राम करेंगे जब सब नीड़ों में श्रम से हारे क्या तरी खोजती मैं ही भटकूंगी सिंधु किनारे पर जब इस अस्थिर जग के उस पार जगत है मेरा तब क्यों न चलू उस पर मैं तोड़ छिथ का घेरा इस भूले भट्ट के जग ने समझा है जिसे किनारा वह माया जाल भ्रमों का दिखने में मोहक प्यारा उस पर यह हृदय भटक कर, फिरता है मारा मारा इस जग के पार छित से प्रीतम ने मुझे पुकारा मृत्यु की प्रतीति हो रही है अर्थात उस प्यारे की पुकार कहीं सुनाई पड़ने लगी है वो कह रहा है मरो है जोगी मरो मरो मरण है मीठा वो पुकार रहा है कि गलो जगह दो ताकि मैं प्रवेश पा सकूं, स्थान खाली करो ताकि मैं उसे भर सकूं जब तक अहंकार तुम्हारे सिंहासन पर बैठा है परमात्मा को बैठने के लिए जगह नहीं जो प्यास हृदय में जागी क्या रोके रुक सकती है चातक की तृष्णा के झरने से बुझ सकती छू स्वर्ण रश्मियों ने उर जाने क्या भाव जगाया जाने किस मलयान ने मानस का कमल खिलाया उनमत्त हृदय है मत की दी पिला किसी ने प्याली आवेगी फिर न कभी ये घड़िया प्यारी मत वाली ए हृदय आज बहने दे नौका को झोंके खाती आने दे यदि आती है आंधी तूफान उठाती सीमा के बंधन टूटे चेतना लुप्त है मेरी मैं आंखें मूंदे बढ़ूंगी लहरों पर सागर तेरी कितनी नौकाएं डूबी बहुकूल नहीं है पाया फिर भी मैंने इस जर्जर तरणी को आज बहाया ऐसे तो सभी को मरना है कितनी नौकाएं डूबी बहुकूल नहीं है पाया फिर भी मैंने इस जर्जर तरणी को आज बहाया ऐसे तो सभी मरते हैं लेकिन भागी है वह जो बोध पूर्वक मरता है जो प्रेम में मरता है देह तो मरेगी लेकिन जो अहंकार को मर जाने देता है उससे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं आज इतना ही